नमस्कार मैं हूँ रहो, रहो। नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ही अवेयर है बहुत ही जागरूक है हेल्थ के लेकर इसीलिए मैं चाहूंगा की आप सभी हेल्दी रहे और वेल्दी रहे और एक बहुत ही खुशी की बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आज हम लोग पूना विद्याप विद्यापीठ में आए हैं और बहुत ही अच्छा ये एक प्लेस है यहाँ पर और जहाँ पर हम लोग बैठे हैं बॉटनी के विशेष विशेषज्ञ डॉक्टर मुकट सर से हम लोग मिल रहे हैं और मुझे बड़ा उनको सुनकर अच्छा लगा उनके साथ हम लोग अभी गार्डनिंग जो उन्होंने किया है जहाँ पर चार से अधिक वेराइटी पेड़ों का जो है विशेष सैम्पल्स लगाए हुए हैं और हर एक पौधे में क्या विशेष गुण है औषधि गुण क्या है उसका रूप रंग क्या है वो सारी चीज़ें उन्होंने थोड़ी थोड़ी हमको सैंपल में बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा मैं चाहूँगा कि वो चीज़ें आप तक भी पहुँचें और इसीलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट भी की है कि हर पौधे के बारे में वो रोज़ हमारे इस प्रोग्राम में सोशल मीडिया पर वो आए और अपनी बात रखे और पौधे के बारे में विशेष रूप से जानकारी हमें दें तो अब मैं सीधे उनसे आपको जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर मोकट सर से तो विशेष रूप से उनका दिल से स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार सबको नमस्कार सभी भाई बहनों को नमस्कार हाँ। आज हमारे जो गुरुजी आए हैं हमारे पास तो पह, सबसे पहले मैं मेरा जो विश्वविद्यालय है सावित्री बाई फूले पुणे विश्वविद्यालय इसमें मैं इनका स्वागत करता हूँ मेरा वनस्पति विज्ञान विभाग जो है उसमें स्वागत करता हूँ और ये जो आए हुए अभी ये हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र औषधि वनस्पति सुविधा केंद्र जो है वहाँ पे आए हुए हैं ये राष्ट्रीय औषधि पादक बोर्ड का एक केंद्र है ये केंद्र आयुष मंत्रालय से यहा, यहाँ यहाँ पर चलाया जाता है तो मैं ये सभी से सभी के से सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ और हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे मना रहे हैं तो सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप जो है ये जो हमारा जो डिपारमेंट है हमारा जो औषधि का डिपारमेंट है तो हम लोग जो है औषधि के बारे में हमारा कल्चर क्या है हमारा संस्कृति क्या है औषधि वनस्पतियाँ जो है हमारी अलग अलग जो औषधि पद्धति है उसमें उसका यूज होता है यूटिलाइजेशन होता है तो उसका हम महत्व लोगों में हम जो हमारे जो सिटीजन्स है हमारे जो नागरिक. नागरिक है किसान है इनको और हमारे जो आदिवासी भाई हैं इनको भी हम थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जानकारी ले रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं कि हमारा जो हमारा हमारा हमारी जी वेल्थ है हमारा जो औषधि में हमारी जी वेल्थ है ये दुनिया में सबसे अच्छी वेल्थ हमारे पास है और ये वेल्थ के वजह से हम हमारे देश को भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं और हम ये जो वेल्थ है इस इसके इस, इसका अगर हम ठीक से यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम हमारा जो कंट्री हम सुपर पावर जो बनाएंगे तो ये औषधि के औषधि पौधों हमारे पास जो है ये औषधि पौधों को लेकर हम विश्वगुरु या हम सुपर पावर बन सकते हैं हमारे देश को आत्मनिर्भर बना सकते है जी जी Uh, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि पौधों को लेकर हम लोग अगर मेडिसिन बनाते हैं तो ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन बनेगा जो हमारा वनस्पति विज्ञान के माध्यम से हम समृद्ध भी हो सकते हैं और भारत को संपन्न बना सकते हैं तो इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपको सुनकर और मैं चाहूँगा कि पर्सनली आपका इस विज्ञान से वनस्पति विज्ञान से कैसा नाता जुड़ा क्यों इसमें आप आएँ और इतना सारा रिसर्च आपकी बातें सुनकर आपने बहुत जगह जो है अलग अलग इंस्टिट्यूट में काम किया है लोगों को बताया है और सरकारी जो योजनाएं चलती हैं उसमें भी आप ख़ास किसानों खेस, को और इंस्टीट्यूशन को हेल्प करते हैं ये औषधि पौधों को लगाना उसका सैम्पलिंग करना और सिर्फ थियोरी नहीं है आपके पास प्रैक्टिकल है तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तो आपका नाता कैसे जुड़ा उसके बारे में ज़रूर बताइए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझे मेरा जन्मदिन के अवसर पर आपने मुझे प्रश्न किया है और आपने जो मुझे प्रश्न किया है कि आपका नाता ये वनस्पति के वनस्पति से कैसे जुड़ा है प्रकृति से नाता आपका कैसे जुड़ा है एक क्षेत्र में आप कैसे आए तो मेरा बचपन जो है एक छोटे से खेड़े में एक छोटे से विलेज में एक छोटे से गांव में मेरा बचपन चला गया तो गांव में हम जब रहते थे तो सब सुबह उठते ही हमारा जो नाता था हमारा प्रकृति से नाता था हमारी नदी एक नदी के साथ नदी से पानी ल, लेकर आते थे हम हम जो जानवर रहते थे गाय भैंस उसको लेके गाँव में जाते थे उसको चारा देते थे तो ये जो हमारा जो नाता है गांव से जुड़ा हुआ नाता है प्रकृति से जुड़ा हुआ नाता है वही वो हमारा वही से हमारा जो नाता है वो जुड़ा हुआ वो जुड़ा हुआ है आज भी वो नाता जुड़ा हुआ है सुबह हमारा सुबह जो होता है तो पौधों के साथ ही हमारा सुबह हो जाता है और रात भी जो है रात तक हम पौधों के साथ ही रहते हैं पौधों को देखना पौधों को पहचानना पौधों का महत्व जानना पौधों के बारे में बातचीत करना पौधे के बारे में लोगों को लोगों में लोगों में जानकारी देना पौधों पो, के बारे में लो, लोगों में अवेयरनेस करना कि हमारे प्रकृति प्रकृति के लिए हमारे वेल्थ के लिए हमारे हेल्थ के लिए हमारे हमारे हमारे हम हम अगर अच्छे रहना है हमें अगर अच्छा रहना है तो हमें ये ये हमारे पृथ्वी के ऊपर हमें ये पौधा रखना जरूरी है उसका कॉन्ज़र्वेशन उसका संवर्धन करना ज़रूरी है उसका कल्टिवेशन करना जरूरी है उसका लागत करना जरूरी है और ये सब बातें करने बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अगर ये प्रकृति हमें ठीक रखना है तो पौधा है हमारी जो सृष्टि अगर ठीक से रखना है तो जैसे लिखा हुआ है रुक्षा सतपुरुषा युवा हम सतपुरुष जैसे अगर देखते हैं तो हमें अगर हमें, हमें हम, हम, हम जो बोलते हैं कि हम हमारे देश में अलग से कुछ तो है क्योंकि हमारे पौधे ऐसे है जैसे गौड़ जैसे है गौड जैसे और पावर हमारे पौधों में बहुत ही है अगर उसका इस्तेमाल उसका यूटिलाइजेशन हम अगर ठीक से करते तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और हमें जो चाहे हम पौधों से अगर हमें अन्न चाहे तो हम अन्न ले सकते हैं अगर हमें पावर चाहिए तो पावर भी हमें मिल सकती है तो हमें अगर आनंद रहना है तो पेड़ पौधों के साथ हमें रहना जरूरी है बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत अच्छी बात बताया कि बचपन से ही आपका वनस्पति से नाता जुड़ गया है जहाँ आप रहते थे वहां पर सुबह सुबह जो है पशुधन के साथ आप घूमने जाते और फिर नदी पानी पेड़ पौधे इनके साथ बचपन से ही नाता बना रहा और वही आगे चल के आपका एक प्रोफेशन बना और आप प्रोफेशन के साथ साथ आप लोगों के साथ इन्हीं पौधों को लेकर आप जुड़ते भी हैं सुबह आप पौधों को देखते हैं शाम को भी पौधों के साथ आपका दिन ख़त्म होता है और ये चक्र कंटिन्यू चल रहा है और आपको बड़ा अच्छा लगता है बस जिस व्यक्ति को जो चीज़ करने में अच्छा लगता है तो वो बहुत बड़ा भाग्यवान होता है तो आप ऐसे प्रोफेशनली भी भाग्यवान हो गए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप उन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाए किसानों को पहुंचाएंगे और किसानों का जो आज तनाव टेंशन है कहीं ना कहीं चीजें जो है उनका रास्ता भटका रहा है लेकिन फिर मुझे लगता है कि आपसे जुड़ने के बाद फिर से उनका जो समृद्धि है उनको जो वेल्थ मिलना है वो जरूर मिलेगा और एक विधिवत चीजें क्योंकि हर चीज को पाने के लिए कहीं ना कहीं एक विधि से सिद्धि कहा जाए रिद्धि से सिद्धि बना एकदम कुछ भी करके हम लोग पैसा कमा रहे हैं उससे हमने देखा कि हमने भारत का पूरा सत्यानाश्य किया या भारत को हमने डाउनफॉल में ले गया लेकिन अगर विधि से करते हैं एक सिस्टमेटिक पद्धति से कर सकें थोड़ा था तप करके मेहनत करके अगर किसी चीज़ को अच्छी तरह से जानकारी लेके करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें हमें जो है सफलता लंबे समय के लिए मिल जाता है तो अभी हमारे पास टाइम है और अनुभव भी है क्योंकि हमने बहुत कुछ करके देख लिया उससे हमें हमारा वेल्थ भी गया और हेल्थ भी गया अब अब फिर से हमें यूटर्न लेके वापस भारत की संस्कृति भारत की वनस्पति के प्रति जागरूक होने का टाइम है और इस वनस्पति को लेकर हम फिर से वापस अपनी वेल्थ को और हेल्थ को समृद्ध कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और मैं चाहूँगा कि इसमें आप किसानों को कैसे जोड़ेंगे क्योंकि आपका एक अभियान चल रहा है और आप खुद इनसे बहुत सारे मेडिसिन भी बना रहे हैं मैंने देखा यहाँ पर कुछ एलोवेरा के मलम्स रखे हैं कुछ ऑयल्स रखे हैं कुछ बोतल में कुछ डिब्बी में है तो ये सारी चीज़ें देखकर बड़ा खुशी हो रहा है ऐसा लग रहा है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप कंपेयर करेंगे तो भी आप आगे निकल जाएंगे ऐसा लग रहा है उसके पैकिंग को देखकर तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किसान भी अगर क्या वो एक किसान आपसे जुड़ कैसे समृद्ध हो सकता है थोड़ा सा बताइए किसान हमारे अन्नदाता है और किसान का मैं बच्चा हूँ <laughs> किसान का मैं पोता हूँ और किसान के लिए काम करना मेरा जो है मेरा मुझे ऐसा लगता है कि क्या करूं तो किसान के लिए भी करूँ और ऐसा लगता है कि किसान जो है हमारे किसान रहे तो हमारा देश रहेगा किसान रहेगा तो हमारा सृष्टि रहेगा तो किसान जो है क्योंकि वो हमारे अन्नदाता है और किसानों के लिए अभी देखिए कि ये औषधि जो क्षेत्र है मैं जो हूँ वनस्पति विज्ञान में मैं औषधि क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और औषधि क्षेत्र में काम करते समय मुझे ये दिख रहा है कि अभी हम जो अन्न ले रहे अन्न के साथ साथ दवाई की मांग भी बढ़ रही है और ये अगर हमें दवाई बनाए और हर्बल दवाई बनाए जैसे कि वनस्पतियों के माध्यम से दवाई बनानी है दवाइयों बनाए बनानी है तो हमें ये ये औषधि पौधे उसका पता करना ये औषधि पौधों की खेती करना उसका कृषिकरण करना क्योंकि ये अभी औषधि वनस्पतियाँ है लगभग 70 परसेंट जो है वो जंगल में से लेके आते हैं और अगर अभी हम देख रहे हैं कि जंगल में से उसका हम अगर निकालते रहेंगे तो लुप्त होने वाली ये प्रजाति सभी लुप्त लुप्त होने वाली तो अगर ये प्रजाति हम उसका कृषिकरण अगर से करते हैं और हम अगर देखते हैं अभी हम कारोबार अगर देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो लगभग Uh, 72 बिलियन यूएस डॉलर का कारोबार ये हर्बल सेक्टर का हो रहा है और आगे जाके हमारा जो वर्ल्ड संगठन है वर्ल्ड हमारा जो डब्ल्यूएचओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके उसका जो एक रिपोर्ट आया हुआ है कि 7.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इसका कारोबार होने जा रहा है तो अगर हम देखें कि हम बोलते हैं कि, हम है कि हमारे पास पेड़ पौधे काफ़ी है लगभग फोर्टी पौधे हमारे पास है हमारे पास वनस्प पति है हमारे देश में लगभग हमारे पास अठारह हजार हमारे पास ऐसे वनस्पति हैं उनको फूल आता है हमारे पास 7200 हजार औषधि पौधे हैं अगर हम देखें इतना स्ट्रेंथ हमारे पास है लेकिन हमारा कारोबार जो है इंटरनेशनल मार्केट में लेस देन 1% परसेंट है पॉइंट है <laughs> अगर हम हमारे पास इतना स्ट्रेंथ है हमारे पास अलग अलग के अलग अलग प्रकार के जंगल है अगर हमारे पास हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हमारा शेयर जो है वो लेस देन वन होने के कारण अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम, हम अगर हमारे किसान भाई को साथ में लेते हैं और उसको हम ये इसका जो हम जो भी जो, मांग वाले औषधि पौधे अगर खेत में लगाते लेकिन इसको खेत में लगाने के लिए उसका रोप बनाना चाहिए और रोप बनाने रोप बनाने के लिए किसान भाई की जरूरत है किसानों की जरूरत कृषिकरण के लिए है उसको खेती अगर ठीक से करे उसका उत्पाद ठीक से मिले तो हम इसका एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं हमारा शेयर इंटरनेशनल मार्केट में हमारे देश में भी दस हज़ार कंपनियाँ हैं उसको भी जो 5 लाख बारह हज़ार मेट्रिक टन हर साल उसमें भी बढ़ोतरी हो रहा है दस पंद्रह पंद्रह टक्का हर साल उसमें बढ़ोतरी हो रहा है तो इतना कच्चा माल जो है औषधि का लगता है तो ये जो है खेती करना बहुत ही जरूरी है और किसान भाइयों का योगदान इसमें जरूरी है तो किसान भाई उसका रोप बनाने के लिए उसका बीज जमा बीज संग्रहण उसका उसका संगोपन उसका रोप उसका रोप बनाना उसका कृषिकरण उसका प्राइमरी प्रोसेसिंग उसका वैल्यू एडिशन उसके अलग अलग प्रोडक्ट जो है गाँव गाँव में अगर उसका वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट गांव-गांव में उपलब्ध करके देते जैसे शतावर का पौधा लगा के शतावरी कल्प जो है गांव-गांव में अगर ब, ब, ब, ब, हम बाँट देते हैं जैसे एलोवेरा जो है गांव-गांव में हमें जो अगर स्किन के प्रॉब्लम है हेयर के प्रॉब्लम है तो गांव-गांव में उसका जेल बना देते ऑयल अलग अलग प्रकार के हम गाँव गाँव में बना देते तो एक गाँव गाँव में उसके छोटे छोटे छोटे छोटे स्केल पे उद्योग भी शुरू हो जाएंगे लोगों को रोजगार भी मिला, मिलेगा और किसान भाइयों को जो औषधि पौधों की खेती से मुनाफा भी हो जाएगा चुपके चुपके सी मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो डॉक्टर मोकर सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ये अच्छी तरह से आपने बताया कि कैसे किसान समृद्ध हो सकता है मेडिसिनल प्लांट का खेती करके तो ये आपने अलग अलग एग्जाम्पल दिया जैसे एलोवेरा का दिया सतारे का दिया ऐसे बहुत सारे तुलसी है अड़सा है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी मात्रा में आप मेडिसन प्लांट को लगा सकते हैं और उससे औसत उपलब्ध करा के अपने मार्केट में बेच सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी आप उसको बेच सकते हैं तो एक बहुत बड़ा सेक्टर आपके लिए खुला है जहाँ पर आप अपने वेल्थ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं तो अगर आपको कहीं जानकारी नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर मोकट सर से मिल सकते हैं उनका सावित्री बाई फुले पूना विश्वविद्यालय में विशेष रूप से प्लांटेशन का नर्सरी भी है और ट्रेनिंग भी देते हैं और सब कुछ बताते हैं इनके पास बच्चे भी आते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं तो आप यहाँ आकर अपने आप को पहले तो ट्रेन करा लें फिर उसके बाद उसका उपयोग करके फिर आप अपने खेती में उसका जो है लागव कर सकते हैं उसको लगा सकते हैं और उसका फिर मेडिसिंस कैसे बन के वो मार्केट तक आने का इसका पूरा प्रोसेसिंग आपको बता देंगे तो आप अपने बच्चों को अपने पूरे फैमिली को लगा सकते हैं इसमें एक तरह से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है आपका फैमिली आप आने पर तो मैं चाहूँगा कि आप आज ही से इस काम में लग जाइए एक बार आप सावित्री बाई फुले नर्सरी में ज़रूर आएँ और देखें और डॉक्टर मोकट सर से मिलके आपको कितनी खुशी होती है आप खुद अपना अनुभव हमें अगले एपिसोड में ज़रूर सुनाइएगा तो चलिए दोस्तों जाते जाते मैं सर से कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज कोट करें और पूरा कर दें हाँ अगर हमें हमारा हेल्थ अच्छा रखना है अगर हमारी हेल्थ ही हमारा वेल्थ है और इसके लिए हमारे जो अलग अलग हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है हमारा जो एक कल्चर है हमारा जो एक ट्रेडिशन है अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम उसको ठीक से हमारा एक कल्चर है हमारा एक वे हमें हमारा एक ट्रेडिशन है हमारे जो औषधि पौधे हैं अगर हम उसका इस्तेमाल हमारे जो खाद्य पदार्थ है अगर हम उसका ठीक हम से हमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं हमारे कल्चर में हमारे ट्रेडिशन में तो हमें जो हमारा वेल चाहिए हमें जो हमारा हेल्थ चाहिए हम जो देखते थे हमारा एक आ, आ, हम शिवाजी के पेरीड में हमारे हम बोलते हैं कि हमारा श्रीराम का काल था हमारा श्री कृष्ण का काल था तो हम ऐसे सुनाई नहीं देते थे कि कोरोना आया था ये आया था ये आया, था ये आया था ये आया था लेकिन अगर हमें ये जो हम महामारियाँ बोल रहे हैं तो इसको अगर हमें काबू में रखना है काबू में रखना है तो हमें हमारा यूमिनिटी हमारा जो इम्यूनिटी बूस्टिंग जो है हमारे हमारे हमारे पास जो प्लांट्स है उसको इस्तेमाल करना है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति हमें ठीक से निर्माण करना है और हमारे वेल्थ और हेल्थ के लिए ये औषधि पौधे बहुत ही फायदेमंद है उसको उसका संगोपन करना उसका लागत करना उसका कल्टीवेशन करना और लोगों में जानकारी देना ये बहुत ही जरूरी है और अगर आपको औषधि पौधों के बारे में कुछ अगर जानकारी लगती है तो हमारे पश्चिम विभागीय हमारा जो औषधि वनस्पति सुविधा केंद्र है उसके आप संपर्क कर सकते हैं ये जो केंद्र है सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे में ये स्थापित हुआ है वनस्पति विज्ञान विभाग में ये स्थापित हुआ है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं हमारा वेबसाइट भी है डब्ल्यू काम ये हमारा वेबसाइट है अब आप ईमेल भी कर सकते हैं rcfc.wr.sppu@gmail.com इसके ऊपर आप ईमेल भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर मोकट सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अभी के समय में हमें अपने रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए वनस्पति का उपयोग करके उसका काढ़ा पीकर हम अपने आप को शक्तिशाली रख सकते हैं और साथ ही साथ इसी वनस्पति का बिजनेस करके अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं ये बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और आपसे संपर्क करने के लिए आपने वेबसाइट और ईमेल भी बताया है तो मैं चाहूँगा हमारे सभी दोस्त मित्र किसान भाई अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ईमेल से संपर्क करें और इन चीजों का पूरा जानकारी लें ट्रेनिंग लें और अपने आप को हेल्दी वेल्दी हैप्पी रखें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आरजे रमेश आप सभी से चाहूंगा इजाजत फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा दुआ में याद रखिएगा सुनते रहो मुस्कर रहो I'm not your enemy. मन के